इतना सामर्थ्य है कि जैसे स्वप्न में वो दोस्त दुश्मन बना लेते हैं ना सुख दुख बना लेते हैं ऐसा सामर्थ्य है जो नरक लोक का निर्माण कर ले और स्वर्ग लोक का निर्माण कर ले तो ये आत्मदेव जो हैं कभी परोक्ष नहीं होते हम जरा पूत में छोड़ के आत्मा को आए हैं है? हमने अपने आत्मा को कल रख दिया भाई आज तो बिना आत्मा आत्मा को अगले कल भेज दिया नहीं हो सकता स्वर्ग नरक में भेज दिया मैं यहाँ हूँ नहीं हो सकता अच्छा तो अपने आत्मा को हमने अपने प्रिया प्रीतम में रख दिया पत्नी में रख दिया प्रेसी में रख दिया प्रियतम में रख दिया अरे आत्मा तुम ही हो उसको कहीं रखते वक्ते नहीं हो झूठे क्रम होता क रुपये में रख दिया कर्म में रख दिया कहीं रख नहीं सकते ये कभी परोक्ष नहीं हो सकता हमने देखा है पति प्रता पत्नी पति के बिना भी जीवित रहती है बात बातचीत माता पुत्र के बिना भी जीवित रहती माता पिता के प्रति माता पिता के प्रति श्रद्धालु पुत्र माता पिता के बिना भी जीवित रहते हैं धन के लोग भी धन के बिना भी जिंदा रहते हैं नहीं? और लोग कहते हैं कि अच्छा इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही इस शरीर को भी छोड़ करके तो आत्मदेव जो हैं ये कभी परोक्ष नहीं होते क्योंकि स्वयं हैं क्यों हैं है? अच्छा। तो कहो कि स्वयं है तो जाने जाए पर जाने भी नहीं जाते तो जब तक जाने जाने वाले वेद्यत्व अंश के साथ जब तक संबंध रखते हैं तब तक अविद्या रहती है अवेद्य में से अविद्या निकली हो आत्मा अवेद्य है आत्मा अवेद्य है।, है पर जब वेद के साथ संबंध रखा तो क्या हो गया बोले अविध्य हो गया विद्या रहित हो गया वो वेद्य जो अन्य जो वस्तु भाव हो रही है में जो वस्तु बही हो रही है है ना उसके साथ वो बेद्दे, बेद्दे के लगा हुआ है और अपरोक्ष अंश जो आत्मा के साथ है, उसके साथ अपने को जोड़ दो तो विद्या हो गई माने स्वयं प्रकाशता क्या है ये अगर तुम्हारी वृत्ति में पुर तो विद्या और ये नहीं ये नहीं ये नहीं केवल अदृश्यता तुम्हारी वृत्ति में पूरे तो अभी अविद्या ने पीछा नहीं छोड़ा तो अविध्यता अभेद, अभे, के पूर्ण से कि आत्मा दृश्य नहीं है इसके पुरण से आपकी वृत्ति निवृत्त हो जाएगी शांति मिल जाएगी आप समाधि में बैठ जाएंगे परंतु अविद्या पीछा नहीं छोड़ेगी फिर जब व्यवहार में आएंगे तो वहां से लग के आवेगे और जब आप अपनी स्वयं प्रकाशता को समझ जाएंगे देश काल वस्तु और इनके समूह और इनके विकार और इनके जो आवातर भेद इनसे विलक्षण अपनी स्वयं प्रकाशता को समझ जाएंगे तो देश काल वस्तु रूप दृश्य बाधित हो जाएगा तो स्वयं प्रकाश को विद्या की भी जरूरत नहीं है हमेशा स्वयं प्रकाश का वृत्ति में पुरान हो ये जरूरत नहीं है वो वृत्ति से संबंध रखना तो अविद्या है स्वयं प्रकाश का भी वृत्ति से संबंध होना है ना क्योंकि वृत्ति अविद्यक है ना वृत्ति है तो वेद्य वृत्ति के साथ स्वयं प्रकाश का संबंध रखना भी अविद्या है और केवल वेद्य से विलक्षण न अपने को जानना यहाँ अविद्या जो है वो तो यह अध्यास जो है वो कहा है अभी गे और गे स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश और वे इन दोनों के कल्पित संजोग में है तो ये जो आत्मा है कूटस्थ नृत्य निरंत और जिन देह इंद्रिय आदिकों का निर्वचन शक्य नहीं है है उनसे प्रतीप जो आत्मा है समझो कि देह इंद्रिया अनित्य हैं आत्मा नित्य है ये परिवर्तनशील हैं वो कुटस्थ है ये कालिक हैं वो अकाल है ये वैशिक है वो अध्यक्ष है, है? आ, ये विषय हैं वो अविषय है ऐसा जो प्रत्यका इनसे विपरीत प्रतीपाराण ये आत्मान प्रतीपम इति अन्य इनसे अलग करके अपने आप को जो जानता है वो है प्रत्येक आत्मा इसका प्रकाश पराधीन नहीं है इसमें अंश नहीं है इसमें विषय नहीं है सब सामने अभ्यास होता है अपने आप में अभ्यास कैसे हुआ सामने की चीज ले करके अपने आप में कैसे डाल ली गई ये प्रश्न उदय होता है तो बोले ये नियम बिल्कुल है ही नहीं कि सामने के विषय में ही अभ्यास होता है अभ्यास जो चीज सामने नहीं होती है उसमें भी होता है अत्यंत ज्ञात में अभ्यास नहीं होता अत्यंत अज्ञात में भी अभ्यास नहीं होता परंतु ज्ञाता ज्ञाताज्ञात में अभ्यास होता है थोड़ा मालूम पड़े थोड़ा न मालूम पड़े अभ्यास हो जाता है तो ये अपना आत्मा जो है ये देह इंद्रियादि के प्रतीयमान मिश्रण से है ना? थोड़ा अलग भी मालूम पड़ता है थोड़ा मिला हुआ भी मालूम पड़ता है इस प्रती को भला कौन काट सकता है इस प्रतीति को पृथक नहीं किया जा सकता इस प्रतीति का बाद किया जा सकता है अब ये प्रसंग फिर आपको ये सुन सूचना शुरा निराजस्ते मनोशुभ सतति स्मृतिमात्रेन्द्र परल्याण संश्रया दिखां दिखां दिखां। महात्मा देव किसी ने पूछा कि हम पूर्व जन्म में क्या थे इसका पता कैसे चला तो, इसका उत्तर बहुत सुंदर योग योगदर्शन में दिया तो, अपरिग्रह स्थल से जन्म कथनता संबोधा महात्मा ने हमको ये इस सूत्र का अर्थ समझाया था तो उन्होंने इसकी प्रक्रिया ये बताई कि जन्म होने के बाद जब से वो उनको याद आई तब तब तब से जो कुछ सुना जो कुछ देखा, जो कुछ खाया पिया भोगा जन्म के बाद के जो तो संस्कार तुम्हारे क्षेत्र पर पड़े हैं ना उनको तो छोड़ और तो हम उनको जब छोड़ते हैं तो हमारा जन्म हुआ यही बात हमको नहीं मालूम थे हाँ वो तो, तो बड़े होने पर वो हो, लोगों ने बताया कि तुम्हारा जन्म हुआ है हमने सुना कि एक माँ ने अपने बेटे को बताया कि तुम्हारे भाई आने वाला है तो उसने रात को आंगन में गद्दी बिछा दी बोले क्यों बिछाते हो और आसमान तो उतरेगा तो कहीं बेचारे को चोट नहीं लगे मैंने उसको ये मालूम नहीं था कि पेट में से बच्चा होता है तो बड़े भाई को ये नहीं मालूम था की हमारा छोटा भाई माँ के पेट में से आएगा ये भी उसको नहीं मालूम था ऐसा अच्छा तो सोचो कि हमको अपने जन्म का तो अपने जन्म का किसी को अनुभव नहीं हो सकता माँ के पेट के बाहर आने पर भी नहीं हो सकता माँ के पेट में भी नहीं हो सकता कि मेरा जन्म फैसले हुआ अच्छा माँ के पेट में बच्चा नहीं होता दाप के पेट में बच्चा होता है ये सर्विज्ञान मत आयुर्वेद सम्मत शास्त्र सम्मत ये बात है कि बच्चे का जो जन्म है वो तो मां के पेट में नहीं होता बाप के पेट में होता है बिना बाप के कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता अच्छा तो बाप के पेट में कहां से आया इस पर भी विचार करें तो फिर ये जो जात वाली बात है ना मनुष्य जाति वाली बात वो छू जाएगी गेहूं में से आया गौ में से आया अंगूर में से आया अना में से आया कोई तो कोई नाराज शराब में से आते हैं, कोई मांस में से आते हैं उनको देखने से पता चलता है तो लेकिन वो बाहर का रूप है मैं का जन्म हुआ ये अनुभव कभी जीव को नहीं हो सकता और जीव में और बीज में यही अंतर है जीव जो है वो अनंत जीवन रूप है चैतन्य और ये अंत का वह अक्र है इसमें जीव में ना है ना यहा अंत और ये बीज शब्द जो है ये उभय वेद है वेदों में औषय से बीज शब्द का प्रयोग मिलता है और दाद के चीताकारों में इसको वी उपसर्ग से भी बनाया है तो यदि दी बीज हो गया तो जीव अंतस्थ भी होता है और बहिष्ठ भी होगा बीज जो है बीज अंतस्थ भी होता है और बहिष्ठ भी होगा अच्छा, में संस्कार होता है जीव जो है वो वस्तु का संस्कार से मुक्त ही है चेटन्य, चेटन्य में चैतन्य में संस्कार कहाँ से आवेगा तो तुम कर्ता हो तुम भोगता हो तुम पापी हो तुम पुण्यात्मा हो तुम लोकांतर में जाने वाले हो नारकी हो स्वर्गी हो ये सारी बात जीव की बुद्धि में ही जीव की बुद्धि में ही स्थित होती है बुद्धि बीजात्मक होती है भी बीजात्मक नहीं होता तो मैं जन्मवान हूँ है ना? मैं जन्मवान हूँ ये अध्यारोप है मैं जन्मवान हूँ ये अध्यास है मैं जन्मवान हूँ ये, ये बाहर से मेरे ऊपर होता गया है आ, अपना जो बात वास्तविक स्वरूप होता है वो जन्मवान नहीं होता एक महात्मा से किसी ने पूछा कि महाराज तुम क्या हो, है ना? तो बोले की तुमको जो दिखते हैं तुम है सो तो ही तो है कहा देह है तुम मनुष्य हो कहा मनुष्य है चाहे तुम महात्मा हो कहा महात्मा है चाहे तो तुम ब्रह्म हो ब्राह्मण हैं? है ए? बोले तुम तुमको जो दिखता हो तुमको तुम, तो तुम मान लो शैतान मानो चाहे इंसान मानो ये तुम्हारी श्रद्धा है ब्रह्मज्ञानी मानो चाहे अज्ञानी मानो ये तुम्हारी श्रद्धा है तुम्हारा प्रेम है तो गुण दिखता है और तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है तो नारायण दोष दिखते हैं परंतु गुण दोष जिसमें दिखते हैं उसमें नहीं होते जिसको दिखते हैं उसमें होते हैं जिस अंतःकरण से गुण दोष की प्रतीति होती है वो ज्ञान उस अंतःकरण से थन थन के सामने वाले के ऊपर रंग डालता है जैसे जैसे रंग का हम चश्मा लगाते हैं उसमें से हमारी आख की रोशनी थन खन करके सामने वाले वस्तु में रंग देखती है इसी प्रकार असल में देखने वाला तो जिसको सब में गुण दिखता है वो गुणी जिसको सब दोषी दिखता है वो सब दोषी बोला तो ऐसे भी आप समझ लो कि कोई ऐसे होते हैं जिनको दूसरों में दो तो सही दोस्त दिखता है तो वो स्वयं दोषी है कोई ऐसे होते हैं जिनको सामने वाले में दोस्तों दोनों दिखता है तो उनके अंदर दोनों है नहीं? कोई ऐसे होते हैं कि जिनको दूसरों में गुण ही गोण दिखता है तो उनमें गुण ही गुण है हैं? और कोई ऐसे हैं जिनको सब ईश्वर ईश्वरूप दिखता है तो उसके हृदय में ईश्वर है और कोई ऐसे हैं जिनको सब ब्रह्म दिखता है हैं? तो वो कौन ब्रह्म है ब्रह्म को ही ब्रह्म दिखता है और ऐसे समझो किसी को अपना आपा ही देखता है तो सब अपना आपा है कहने का विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है प्राप्त तो संक्षेप आप में आपको सुनाना तो नारायण जैसे निगम बाबा बोलते हैं सोहम तो मुनि जी बोलते हैं अब सोहम तो मुनि जी बड़े भारी महान रह हैं वो तो मानती छोड़ दी गई छोड़ दी है और वेदांताचार्य है यहाँ शंका के में प्रवचन करते हैं परंतु सत्संग से बड़े हैं। पहलवान होने पर भी कहीं दमकल होता है तो देखने के लिए चले जाते हैं और निगम बाबा जो हैं, इनकी स्तूति मैं करता हूँ है ने आजाद में आए थे तो आ, मैंने आ, इनकी स्तुतिगम सर्वस्व निरूपण पठीये से नमस्त निगम से निगम आगम सर्वस्व निपण पठीयसे गरीय से नमस्त निगम से तो नारायण अब समझो हम तो ये कही स्तुति एक की होती है किस मुँह ऐसी निकले चाहे इस मुख से निकले इसकी और उसकी स्तुति नहीं होती है उसमें बैठे हुए कि जो स्तुति है वही इसमें बैठे हुए की स्तुति है हम तुम बद्दू भाई अच्छे दास है ना मिस्टर श्रुति है सबके भीतर एक ही है और एक के बारे में बोल रहा है कोई हड्डी स्तुति नहीं करता कोई टुकड़े की स्तुति नहीं करता सब परिपूर्ण की परिच्छ की ही स्तुति करते है तो ये जो स्तुति प्रणाम जन्म जयंती ये सब जो शिष्टाचार की वस्ते हैं ये तो व्यावहारिक है ना देखो ब्रह्म के व्यावहारिक रूप का नाम महात्मा है ना? और महात्मा के पारमार्थिक रूप का नाम ब्रह्म है, है? हाँ, महात्मा के पारमार्थिक रूप का नाम ब्रह्म है और ब्रह्म के व्यावहारिक रूप का नाम महात्मा है और ब्रह्मनिष्ठता नाम की जो वस्तु है ना ब्रह्मनिष्ठता तो ये प्राप्तिभाषिक है वो ये ब्रह्म ब्रह्म निष्ठा नाम की तो वृत्ति होती है बना तो वो वृत्ति स्वप्नवत ही होती है जब अज्ञानी बने का दान होता है तो उसके निवारण के लिए ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्मनिष्ठ बना का दान होकर है ब्रह्मनिष्ठा इत्याक अनुभव जो है वो अज्ञान मूलक है तत्व ज्ञान मूलक नहीं हो अहम ब्रह्मनिष्ठा ये श्रद्धा मूलक है ये ब्रह्मनिष्ठ है ये तो जिज्ञास की श्रद्धा है और मैं ब्राह्मनिष्ट हूँ ये अभिमान है? है और ब्रह्म का व्यावहारिक रूप जनता के कल्याण के लिए महात्मा है और महात्मा का पारमार्थिक रूप ब्रह्म है अब निंदा करो स्तुति करो मानो न मानो ये सब भाग जो है तो नारायण तो जन्म की बात आपको एक सुनाते हमको बिल्कुल ही अनुभव नहीं हुआ और आपको भी नहीं हुआ कि हमारा जन्म अंगूर में हुआ कि बाप के पेट में हुआ कि माँ के पेट में हुआ कि धरती पर हुआ ये दूसरों का देख देख करके दूसरों के शरीर का जन्म देख देख करके उनका जन्म मानते हैं और अपने ऊपर खोजते हैं आप कभी नहीं थे कि आपका जन्म हुआ नहीं थे तो हुए कहाँ से तो ये जो थे है होंगे ये जो काल का संबंध जोड़ करके या परिणाम का संबंध जोड़ करके अपने को देखते हैं न छे है और होंगे ये परिणाम का संबंध अपने अंदर जोड़ते हैं बोला काल का संबंध अपने अंदर जोड़ते हैं छोटे से है, बड़े हुए बुड्ढे हो जाएंगे, यहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं देश का संबंध सारा जोर लेता है और तो आपको ज्यादा इसके संबंध में नारायण हम नहीं लगाना चाहते ये जो अभ्यास है ना, मैं देव वाला हूँ मैं मनुष्य हूँ मैं जन्मवार हूँ तो ये अभ्यास काटने के लिए वेदांत का प्रचार करना पड़ता है और देखो एक बार दस महात्मा बैठे थे उड़िया बाबा जी नया दिन मंत्री